द्रं कर्णे स्न देवा भद्रंप्येक्षतत्र स्थिर सुशस्तम्यशेपे पति ओ शान अथर्वेदीय मांडव की कार्य का वैतथ्य प्रकरण के पैंतीसवें कुछ विचार चल रहा था उस अद्वै भाव को कौन समझता है किसने देखा माने किसने अनुभव किया तो कहा बीत राग भय क्रोधि भी वेद पारही निर्भिकल प्रपंच विशेषेणा ईत बीत विशेष रूप से चला गया इनका तो से निष्ठा करके ईता बनाया हुआ है इता, इता गता विशेष रूप से चला गया क्या राग भय क्रोध आदि जितने भी दोष थे विषय शक्ति आदि दोष जिसको निकल गए जितने भी दुर्गुण है सब निकल गए जिनके ऐसे जो मुनि है मननशील व्यक्ति हैं चिंतनशील व्यक्ति है और वेद वे पारंगत है संपूर्ण शास्त्र पढ़ा हुआ है अध्यात्म शास्त्र का निचोड़ उनके पास है साराम से पूरा पड़ा हुआ ऐसे जो लोग उन्होंने अयम आत्मा, आत्मा निर्विकल्प ही दृष्टा उनके द्वारा यह आत्मा निर्विकल को विकल्प करते हैं द्वित होना विकल्प है तो मे विरुद्ध कल्प विकल्प अधिष्ठान से विरुद्ध दिख ये विकल्प है रज्जु होती है सर्प देखना विकल्प है।, है आत्मा सचिदारायण आत्मा है शरीर आदि दिख रहा है यह है विकल्प उन्होंने क्या देखा निर्विकल्प देखा विकल्प रहित देखा अद्वैत आत्मा को देखा वो आत्मा कैसा है प्रपंच उपसम है प्रपंच प्रपंचगत जिसमें कोई नाम निशान नहीं है अद्वय है दो नहीं ऐसा अद्वितीय आत्मा दर्शन उन, उनको होता है जो बीतराग वह गोदादी से लिखता है मैंने प्रतिबंधक जिसका हट गया उसका आत्मा होता है मैंने दर्शन माने देखना में अनुभव हो जाता है। यही भाष्य टीका आदि में कह रहे थे इसी की टीका चल रही थी ही शब्द द्योत्यम अर्थम आहा यहां से आरंभ है टीका निर्विकल ही अयम दृष्ट में ही शब्द है ही अयम ऐसा है तो ही शब्द के अंदर द्योतीत प्रकाशित जो अर्थ है उसको बताते हैं वेदांत अर्थ तत्पर ही ऐसा कहा हुआ है वेदांत का जो अर्थ है अद्वै आत्मा ही है उसमें तत्परता है जन्म अधिकतर तो विषय के तरफ ही है और कुछ लोग दोनों तरफ हैं उधर भी हैं इधर भी है वो तो तत्परता नहीं है कि वेदांतार्थ तत्पर वेदांत का जो अर्थ है विषय है वह अद्वैत आत्मा है उसमें तत्परता नहीं है ऐसे लोगों के द्वारा प्रपंच उपशम प्रपंच का को उपशम कोई प्रपंच नहीं देखा उस काल में माना जागृत स्वप्न सुसूप्त से ऊपर में जो पहुंचे हुए मुणि हैं तो उनको प्रपंच नहीं दिखाई पड़ता है प्रपंच माने प्रपंच क्या है द्वैत भेद विस्तार है। जो द्वैत विशेष का विस्तार है अनेक दिख रहा है आरोप आरोपित काल में यही प्रपंच है प्र उपसर्ग पूर्वक पची विस्तार धातु है नंदी ग्रही पचा दी गो लीड़ी अच्छा सूत्र से आज करपंच विस्तार विशेष विस्तार है आरोपित वस्तु विस्तृत है प्रपंचों मैंने द्वैत भेद विस्तार द्वैत विशेष का विस्तार जो यही प्रपंच है तस्य उपशम अभाव उसका उपसम होगा अभाव होगा जिसमें बहुबरी समास करना है प्रपंचोपम है प्रपंच उपसम हो प्रपंच का उपसम है अभाव है जिसमें बहुबरी समास जैसा आत्मा में द्वैयात्मा प्रपंच माम के भी नहीं है पूरी अवस्था में कहा प्रपंच मिलेगा अज्ञान से भी ऊपर की अवस्था है वो, सुषुप्ति से भी ऊपर की अवस्था है प्रपंच उपषम स आत्मा प्रपंचोपा उस आत्मा को प्रपंचोपमा कर रहे हैं अतएव अद्वे जब प्रपंच उपसम हो गया प्रपंच का अभाव है उस काल में अधिष्ठान अकेला ही होता है अद्वैय आत्मा ही राज्यों में जितने भी विस्तार हम अज्ञान काल में करते हैं सर्प बोलते हैं जलधारा बोलते हैं भूक्षित्र बोलते हैं यष्टी बोलते हैं माला बोलते हैं प्रपंच हो गया किंतु जब उसका उपसम करेंगे प्रकाश के द्वारा यहां भी ज्ञान रूपी प्रकाश जब आप जलाएंगे तो उससे क्या होगा अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो प्रपंच का उपसम होगा अतएव अद्वैत जब प्रपंच का उपसम हो गया इसलिए अद्वैत है वो ये कहा था ठीक नहीं सर्व विकल्प शून्य तुम आत्मा प्रपंचो समय के विशेषण आत्मा के लिए प्रपंचो समा उपसमय ये विशेषण लगाया किसके लिए एक गंधवी द्वैत का सारे द्वैत के निवृत्ति के लिए इस, इसलिए प्रपंच उपसम विशेषण दिया किसके लिए आत्मा के लिए सर्व विकल्प शून्यत्व कोई भी विकल्प नहीं वहां शरीराधि कुछ नहीं है दूरी अवस्था में कहा शरीर आधी सारा शो, जागृत सोपना का खेल है सुसुप्ति तक थोड़ा सा संसार है संसार तो नहीं संसार का बीज है सुसुप्ति संसार का बीज अवस्था है उसके ऊपर की अवस्था है तुरय अवस्था जिसको बोलते हैं अच्छा सामान्य शब्दों के तुरी नहीं समझे समाधि समझे वो अवस्था है सर्वविकल्प संगत आत्मस्फुट प्रपंच उपशम इति विशेषण प्रपंच उपशम विशेषण आत्मा है सारे कोई प्रपंच नहीं, कोई विकल्प नहीं उस काल में इसके लिए विशेषण दिया आत्मनो प्रति बहुगिरणा प्रत्यु प्रति उदस्त्य प्रति, प्रत्युदेश कहते कुछ नहीं रहेगा तो शून्य हो जाएगा आत्मा का भी हो जाएगा सारा कुछ नहीं तो उसको खंडन करते हैं किसको तरह बहुवीर के द्वारा बहुवीरी समाज से किया जाता है अन्य पदार्थ रह जाता है प्रपंच का उपशम है जिसमें तो जिसमें उपशम होगा वह व्यक्ति है ये बहुब्री समाज के द्वारा प्रपंच के द्वारा आत्मा का निषेध नहीं करते बौद्ध बात नहीं आएगा ये यह मनुष्योचना की कुछ नहीं है ठीक है आत्मा अभाव हो तो आत्मा भी तो अभाव होगा कुछ नहीं इसके लिए बहुब्रीडा प्रत्युदश्य थे प्रत्यु खंडन करते हैं बहुब्री समाज दिखा करके क्योंकि प्रपंच प्रपंच उपशम हो जिसमें प्रपंच का उपशम होगा वह व्यक्ति रहेगा आत्मा है शून्यवाद आने की संभावना नहीं ये कहा हेतु हेतु मदभावे नुनरुद्धि भाव से दोनों विशेषणों का प्रपंच उपशम और अद्वय जो है ये दो एक कारण है एक प्रपंच उपशम होगा तो अद्वय में जाएगा प्रपंच उपशम हो जाएगा कारण अद्वय होगा कार्य हेतु हेतु मदभाव है ये दिखाते हैं हेतु हेतु मदभावे पुनर्वक्ति में विशेष नजर पर आ सकते हैं पुनर्वक्ति है प्रपंच उपशम बोलो यादव बात एक ही है ऐसा कोई बोले उसका खंडन करते हैं नहीं पुनरुक्ति नहीं है या कार्यकार जब तक तो प्रपंच का उपशम न होगा तब तक अद्वय नहीं होगा अद्वय कार्य रूप में है और वो हेतु रूप में कारण रूप में है प्रपंच उपशम अच्छा <laughs> अतः अतएव इत्यादि कहा था भाषण अतएव अद्वय प्रपंच का उपम है इसलिए अद्वय अद्वय है वो अतः अतयव का, कार्य कोटि में दिखाया माने प्रपंच उपशम होने पर ही अद्वय हो जाता है तो तुम्हारे मोदा दिखाया प्रपंच उपशम में और अद्वय में ठीक है सम्यक दर्शन अधिकारी लोग दर्शितान सम्यक दर्शन के अधिकारी ज्ञान अद्वैत ज्ञान के जो अधिकारी लोग हैं जो दिखाए गए हैं क्या दिखाए कैसे दिखाए बीतरा भी वेद पार दिए यही है बंदा लक्षण ऐसे है संवेद ज्ञान के अधिकारी वही होते हैं जिनके सारे दोष निकल गए अंतकरण से और वेदांत में पारंगत हैं, है ना एक दो मंत्र जाना ऐसा नहीं है पूरे वेद संगो पंग हुआ है ऐसे मननशील है इत्यादि सम्यक दर्शन के जो अधिकारी हैं उनका दर्शितान अधिकारियों दर्शितान अधिकारियों द्वितिया का बहुत अधिकारियों को जो दिखाया गया है उनका उपसंहार करते हैं समापन करते हैं नान्य ही कहते हैं नान्य ही है। ना राग आदि कलुषित चेतो भी स्वपक्षपाति भी स्वपक्ष पाती दर्शन ही अभिप्राय उन्हीं के द्वारा वो आत्मा दिखाई पड़ता है उपलब्ध होता अन्य से नहीं राग आदि के द्वारा जिसके चित्त कलुषित है विक्रीत है राग द्वेष अपने पक्ष में राग दूसरे पक्ष में द्वेष करके बैठे हुए हैं जो लोग माने आगम शास्त्र को लेकर के और यह है वेदांत अनादि अपौरुषे वेद जो बोल रहा है यहाँ और जितने भी बाकी मत हैं सब आगम शास्त्र हैं बनाए हुए हैं सब निगम नहीं है वो निगम वेद है सब आगम है अपने अपने कल्पना जैसे जैसे फूरित हो गए वैसे वैसे जहां तक पहुंच सके वहां तक बताए तो नान्याराग आदि कलुषित चित्त तो होगी उनपे जो अपने अपने बनाया हुआ है जिन्होंने तो उन्होंने अपने में आशक्ति है और दूसरे में जैसे तो ऐसे जो कलुषित चित्त वालों के द्वारा ये आत्मा देखा नहीं जाता ये कहते हैं स्वपक्षपाती पक्षपाती दर्शन जितने भी दर्शन हैं पक्षपाती दर्शन अपने पक्ष को लेने वाले दर्शन जितने भी हैं क्यों ये भी अपना पक्ष लेता होगा किंतु यह अनादि अपौ वेद किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है बाकी जितने भी मत बनाए हुए हैं आगम है उनके प्रवर्तक है सबके प्रवर्तक मिलेंगे आदि आचार्य मिलेंगे उनके किंतु वेदांत के ये वेद के प्रवर्तक नहीं है जैसे अष्टादश पुराण है उनका प्रवर्तक व्यास जी है नाम मिलता है अगर वो वेद से अविरुद्ध होगा तो स्वीकार किया जाएगा वेद होगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा हम मनुस्मृति को मानते हैं मानते हैं ना अच्छा और ये जो बौद्धाद स्मृति है सांख स्मृति है उसको नहीं मानते क्यों भगवदगीता स्मृति है भगवदगीता को मानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसलिए ऐसा ऐसा नहीं हो सकता माना वेद से विरुद्ध बात नहीं है वहां इसलिए हम उसको मानते हैं यह नहीं कि भगवान हमारे तो भगवान ने बोल दिया इसलिए हम मानते ये नहीं ऐसा नहीं कर सकते वेद विरुद्ध नहीं है इसलिए वो प्रमाण है बाकी जो कपिल वस्तु आदि के कपिल स्मृति आदि होंगे कपिल स्मृति जो होगी वो वेद से विरुद्ध बोल रहा है वेद परमात्मा से जगतिक उत्पत्ति मानता है वो प्रकृति से मानता है प्रकृति को स्वतंत्र देकर के बोलता है विरुद्ध बोलता है इसलिए आप प्रमाणित स्वपक्षवादी so, तर तार्किक जितने भी तार्किक है नैयायिकार्किक है वैशेषिक तार्किक है योगी तार्किक है सांख्य तार्किक है नास्तिकवाद सब तार्किक है नास्तिकवाद तो सबसे तार्किकी है तर्कशी सिद्ध करना चाहते हैं अपने पक्ष को सब हाँ तो उनके द्वारा यह अद्वैत तत्व देखना संभव नहीं है यही अभिप्राय है इसका कहा ठीक में देख हो गया ठीक है अनधिकारिण दर्शन अनधिकारी को दिखाते हुए नान्य ही के आगे अनधिकारी को देख रहे हैं जो अद्वैय दर्शन के अधिकारी नहीं हो अनधिकारी दर्शन अनधिकारी को दिखाते हुए वैशेषिक आदि शास्त्र शास्त्राभिज्ञान शास्त्रा अभी तथा अंतर्भाव सूचे थे वैशेषिक शास्त्र को बनाने वाले जानने वाले जो जैसे गौतम आदि है अथवा कणाद है न्याय शास्त्र आदि जो प्रणेता उनका जो शास्त्र है अथवा वैनाशिक शास्त्र बौद्ध का तो बौद्ध मत है आदि आदि बड़े तर्कशील हैं बड़े युक्ति से सिद्ध किया उन्होंने अपने विषयों को युक्ति बहुत दिया है तो शास्त्र अभिज्ञान भी अपने अपने शास्त्र के अभिज्ञ ज्ञानी ज्ञाता है वो उनका भी तद अंतर्भाव में सोचाई थी इसलिए अनधिकारी के अंतर्भूत करते थे उनको अधिकारी नहीं है किसके लिए अद्वैत तत्व के अधिकारी नहीं है अन्य वस्तु के अधिकारी हैं तो संसार के अधिकारी हैं तो आत्मा को आत्मा प्राप्ति के अधिकारी नहीं है यह सूचित किया है मिथ्या ज्ञान मिथ्याप्रचय संस्काराद वेदांतार्थ वेदांतापर्यता पंडिता न अद्वैते प्रत्यय दार एक शंका होती क्या मिथ्या ज्ञान के जो तो दृढ़ता है शरीर आदि में आत्मबुद्धि जो तो दृढ़ होकर रखा बैठी हुई है प्रचय द्र, दार है, अहम मनुष्य ये जा नहीं रहा और मनुष्य पना आते फिर और कल्पनाएं, अहम स्त्री अहम पुरुष आदि अहम बाला, अहम यौवन अहम वृद्ध इत्यादि प्रत्यय है मिथ्या ज्ञान ग्या, झूठे ज्ञान जो बन रहे हैं उनके प्रजाय हो गए दृढ़ता हो गई है अनेक जन्मों का संस्कार है जिस शरीर में गए हूं हूँ करते रहे अभी मनुष्य शरीर में पहले पक्षी बने होंगे तो वहां भी हूं हु करता रहा वहां पक्षी हूं बोलता था अभी मनुष्य हो रहा है कालांतर में कुत्ता बनेगा तो जहा ऐसे ऐसे पहुंचता है वही हो कर जाता है ऐसी स्थिति है मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्काराथ मिथ्या ज्ञान की दृढ़ता के कारण से झूठे ज्ञान के दृढ़ता के संस्कार से वेदांतार्थ तात्पर्य बताओ पंडितान वेदांत के अर्थ को बता रहे पंडित बड़े बड़े पंडित हैं वेदांत की व्याख्या कर रहे हैं शु की व्याख्याता हैं समझा रहे हैं दूसरे को ऐसे पंडितों को भी न अद्वैत प्रत्यय सिद्ध थी क्योंकि मिथ्या ज्ञान के जो प्रत्यय बहुत बैठा हुआ संस्कार बैठने कारण उनको भी अद्वैत में प्रत्यय दृढ़ नहीं हो सकता ज्ञान दृढ़ नहीं हो पा रहा है यही कहना चाहते चाहते नंबर संस्कार माने क्या है प्रचय माने दार बड़ा हुआ है संस्कार में दृढ़ता है इस कारण से बड़े बड़े पंडित हैं वेदांत के व्याख्याता हैं उनका भी अद्वैत में निश्चय नहीं हो पा रहा है यही कहना चाहते हैं आप इसलिए कहते हैं ये स्थिति इस है इसलिए करना क्या चाहिए साधक अद्वैतेमृति अद्वैत समनों प्राप्य जड़वलोकमाचरे तस्द विदिव अद्वैज अद्वैतम अद्वैतम समनुप्राप्य जड़बलोकमाचरे है वह आत्मा अद्वैय है शिव है कल्याण स्वरूप है उस भाव में जाने पर कोई कष्ट नहीं है आपको शरीर भाव में जब तक है कष्ट से बाहर नहीं है वहाँ कोई कष्ट नहीं है अद्वय है शिव है कल्याण स्वरूप है इसी कारण से एवं विदिता उस आत्मा को प्रपंच उपशम अद्वय ऐसा जानकर जानकर एनम एवं विदित्वा एनम आत्मान जिस आत्मा की चर्चा चल रही है एनम आत्मान एवं विदित्वा इस प्रकार जानकर अद्वैत मत स्मृति में हो जाए अपने जो निधिध्यासन है मैं शरीर हूं इसके निधिध्यासन मत करना मैं मनुष्य हूं इसमें इसमें चिंतन नहीं अगर वो ज्ञान रूपी दीपक जल गया है मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ऐसी बुद्धि एक बार हो गई हो तो उसी का निधिध्यासन करना हम ब्रह्मासन उसी में अपने बुद्धि को जोड़े स्मृति को जोड़े निरंतर उसी का चिंतन चलता रहे माने ज्ञान रूपी दीपक अगर नहीं चला है तो साधना कीजिए ज्ञान रूपी दीपक जल गया है हाँ आपका तो उसको बुझने मत दीजिए बनाए रखना है बनाए रखने के लिए निदि आसन है श्रवण मनन उसके बाद आसन करता रहे और अद्वैतम समोप्राप्त जब अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाता है जब पूर्णता अद्वैत में पहुंचा नितिध्यास के बल पर श्रवण किया मनन किया आगे निति कर लिया तो ना तक नहीं होगा, शरीर बुद्धि हो सकती है श्रवण मनन के बाद भी तो वो तो जब दृढ़ होगा नितिध्याशन के माध्यम से तो उसके बाद अद्वैतम सम्यक अनुप्राप्त फिर पश्चात सम्यक प्रकार से को प्राप्त करके दृढ़ हो गए तो जब क्या करे जड़बल लोकमाचार्य लोक में आचरण उस प्रकार करके करे जैसे जड़ पदार्थ होता है इस मकान को कोई निंदा करे या स्तुति करे फर्क पड़ेगा और आपको फर्क जड़बर्थ लोकमाचार्य जड़ के समान निंदा स्तुति आदि सब से सबसे हो होकर जब आत्मभाव में जाएंगे तो निंदा स्तुति आपको कुछ नहीं मानेंगे निंदा स्तुति शरीर भाव में जब शरीर बाहर में है निंदा स्तुति आदि से आप उस घेरे में पड़ जाते हैं कि उनको तो उस काल में क्या करे उसका क्या कर्तव्य बनता है जड़ बलोक प्रकार से एक भाव प्राप्त होता है ऐसे जड़ वस्तु होता है उसको कुछ भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी स्थिति होनी चाहिए ऐसी स्थिति में पहुंच जाए ठीक है की का शास्त्र शास्त्रार्थ अद्वैतम अवगम्य शास्त्र के द्वारा ही अद्वैत का ज्ञान होना है शास्त्र कौन सा वेदांत इसके लिए कोई दूसरा बात नहीं दूसरी बात नहीं है कितने भी पढ़े लिखे कहीं से भी जाए अन्य से होने वाला नहीं एक ही उपरिषद के माध्यम से होना है वेदांत से ही होना है तो वेदांत पढ़ते पढ़ते तत्वमशी आदि समझेगा मुख्य महावाक्य से ज्ञान होना है अभी भी होना है शास्त्रार्थ अद्वैतम अवगम्य शास्त्र से अद्वैत को जान करके अद्वैत वस्तु को जानने के लिए एक ही प्रमाण है शास्त्र कोई तो प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है वो उसमें शास्त्रीय प्रमाण है वो भी उपनिषद शास्त्र अन्य नहीं शास्त्रात अद्वैत अवगम्य शास्त्र से उस अद्वैत अपना स्वरूप अद्वैत है उसको समझ करके स्मृति माने संत को स्मरण कर रहा है धारा चला रहा है प्रवाह चल रहा है स्मरण उसी का स्मरण का धारा चल है हम में हम ब्रह्मा चिंतन वही चल रहा है खाली बाहर से बोलता हो ऐसा नहीं भीतर से ऐसे तारा जैसे अभी कोई आपको कितने भी बोले आप मनुष्य नहीं है मानने को तैयार नहीं है क्यों दृढ़ हो गया है नहीं मैं मनुष्य कितने दिनों से वेदांत तो सुन रहे हैं यही बोल रहे हैं तो झाटी मांग से पुतला नहीं यही बोलता है वेदांत किंतु नहीं वही ठीक इतने बुद्धि उधर हो जाए उस आत्मा में हो जाए जितनी बुद्धि शरीर में है जितने बोलने पर भी आपके पक्का दृढ़ता है कि मैं मनुष्य हूं ठीक इसी प्रकार कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं सचिदा न आत्मा हूं यह बुद्धि बन जाए बस यही है स्मृति संति यही है स्मरण का धारा संत यदिहासन कर रहा है जो व्यक्ति ब्रह्मास्म हम ब्रह्मास्म ये स्फुरित होता है उसके दिमाग में बुद्धि में अहम मनुष्य स्फुरित नहीं होता ऐसा हो गया जब तो लोकानुवर्तन लोकानुवर्दने विधि नियम, नियम लोकानुवर्तन जो लोक के साथ में व्यवहार करेगा कैसे व्यवहार करना उसमें उस काल में जो ज्ञान हो चुका है मैंने जीवन मुक्ति अवस्था में है उस स्थिति में अभी शरीर तो हुआ नहीं है विधेय मुक्ति नहीं है अभी जीवन मुक्ति अवस्था है शरीर है स्थिति में लोगों के साथ कैसे व्यवहार इसके लिए नियम विधि बताते हैं तीन प्रकार की विधि की चर्चा है में विधि रत्न प्राप्त हो नियम पाक्ष के सती तत्व प्राप्त हो एक विधि बोलते हैं और एक नियम विधि कहते हैं और एक परिसंख्या विधि या नियम विधि कैसा है तो टिप्पणीकार बोलते हैं नियम विधि नियम विधि विधि यहां विधि नियम कहा था उसका नियम विधि समझना नियम क्या करना माने उस ज्ञान काल में जब जीवन मुक्ति अवस्था में है तो लोग के साथ पहले जैसा व्यवहार करना है अहमता ममता को लेकर के रिश्ता लगा करके व्यवहार करना है या जड़ के समान व्यवहार करना है दोनों व्यवहार की प्रशक्ति है वहां तो कहते नहीं पहले वाला व्यवहार को छोड़ देना जड़वत लोकना चाहते पहले तो एक चेतन बनकर के व्यवहार करता था मान अपमान से युक्त तो हो जाता था तो हो जाता था अब आत्मभार में गया है हाँ जैसे मकान को कुछ भी करते, तोड़ दे फोड़ दे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें कोई पत्थर मारे थूक दे कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता जो कुछ कर रहा दूसरे को कर रहा है अभी भाव में पहुंच जाए शरीर में कुछ भी घटना घटे मुझे नहीं कर रहा ये बहान हो जाए फिर निंदा स्तुति के घेरे में क्यों पड़ेगा नहीं पड़ता को तो जड़ जड़बल लोक महाचरित में नियम भी है। कहते हैं अद्वैतम समनो प्राप्त जड़वल लोक महाचरित का जब अद्वैत भाव को पूर्ण रूप से प्राप्त कर गया द्व्यु आसन के बल पर श्रवण किया मनन किया यदिध्यासन के पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ है अब हिला नहीं सकता कोई उसको वहां से जैसे अभी शरीर भाव से कोई हिला नहीं पा रहा है ठीक इसी प्रकार श्रवण मनन निध्यासन के पश्चात हम ब्रह्मास्मि दृढ़ हो गया जब माना अब हिला नहीं पाएगा कोई बोलेगा तू मनुष्य बोलेगा नहीं ना हम मनुष्य नये बोलने लग जाएगा ना ब्राह्मण क्षत्रिय पेश शूद्रा ना ब्रह्मचारी ना बन बनी गृहस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध उ लग जाएगा था यह सब नहीं हो मैं अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं ऐसा बोलने लग जाएगा हिला नहीं पाएगा कितना भी बोले तू तो मनुष्य है नहीं मानेगा उसका अभी कितने भी बोल रहे हैं तू तो मनुष्य नहीं है मान्यता बनाया होगा यही मान्यता हटाना है तो अद्वैतम समनुप्राप्य जड़बर लोकमाचर जब सम्य प्रकार से अद्वैत भाव प्राप्त होगा मैंने तो नीतिहाश्रम के माध्यम से पूर्ण दृढ़ हो गया अद्वैत या पूर्ण हो गया तब जड़बद लोकमाचरित लोक में जड़ के समान हो करके विसरण करे आचरण करे कहा ठीक तस्माद अर्थम आह तो ये कहना चाहते हैं यमात क्यों तस्मात को लगाना है आगे इसलिए यस्मात पहले देते हैं कहा यस्मात सर्व अनर्थ प्रसम प्रसम रूपत्वाद जो आत्मभाव में पहुंचना क्या है वो स्वरूप ऐसा है वो सारे अनर्थों के शांत शांति के अभाव का स्वरूप है कोई अनर्थ नहीं रहेगा वो सारा अनर्थ जितने भी अनर्थ है सबके अभाव अधिक सर्व अनर्थ प्रसम रूप सभी अनर्थों का प्रसम स्वरूप है वो आत्मा अद्वयम जो अद्वय अवस्था है कोई वहां पर अनर्थ होने की संभावना नहीं सारे अनर्थ शांत हो जाते हैं इसलिए अद्वयम् शिवम वो शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप अभयम अभय स्वरूप अतः अत ऐसा है आत्मा एवं विदित्वा इस प्रकार से जानता है एनम् विदित्वा इस आत्मा को द्वितीय टेन सूत्र से ये न आदेश हुआ है इस आत्मा को अद्वैते स्मृति योजे अद्वैत में ही अपने निध्यासन चलाता रहे स्मरण ऋषिका करे शरीर आदि के समरण छोड़ दे वेदांत साधना करने वाले को आत्मचिंतन करता रहे शरीर आदि की चिंतन न कर चिंतन वाले का ऐसा होना चाहिए प्रारत सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रयात वि गोरी वैसा है प्रारब्ध रूपी धागा से टूटा गया शरीर है प्रारूपी धागा जब तक नहीं टूटेगा तब तक, तक शरीर रहेगा पूर्व कर्म से बना हुआ है प्रारब्ध कर्म ग्रथितम शरीर उसके द्वारा गुथा हुआ है शरीर प्रयातुवा प्रयात बा तिष्ठतु गोरी वस्त्र जैसे गाय के गले में कोई माला पहना दे तो माला रहे या जाए गाय को कोई फर्क पड़ेगा नहीं गाय के गले में जो माला डाल दी थी, थी आपने वो टूट जाए वो माला या रह जाए गाय को फर्क नहीं पड़ता आपको फर्क पड़ता होगा आपने डाला है वो अलग बात है गाय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक इसी प्रकार इस भाव में पहुंच जाए ये शरीर चला जाए या रह जाए हमें कोई लेन देन नहीं हम असंग आत्मा है ये भाव में पहुंचता इस प्रकार जानना प्रारब्ध इसका क्षीण होगा प्रारोद मेरा नहीं है शरीर का है जब क्षीण होगा चला जाएगा जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक रहेगा पूर्व कर्म के द्वारा निर्मित है जब तक कर्म का भोग है भोगता रहेगा जिस कर्म का भोग समाप्त हो गया चला जाएगा ऐसा यस्मा सर्व अनर्थ प्रसम रूप अयम अच्छा। अद्वम शिवम अभयम या आत्मा ऐसा है अतः इसलिए एवं विदित्व एवं एवं आत्मा एवं विदिता इस प्रकार से जानकर क्या सर्व अनर्थ प्रसम का स्वरूप है वो अद्वय है कल्याण स्वरूप है अभय रूप है ऐसा समझ कर अद्वैत स्मृति अद्वैत का इस चिंतन करें उसी में निधि चलाए धारा उसी की जगत की चिंतन न करे यही नियम है माने जीवन अवस्था के नियम यही नियम यही हो आम में चिंतन चिंतन न करे अगर शरीर बुद्धि में आ गए तो बहुत कुछ अनर्थ के ओर ले जाएगा विषयानुपुस थे सुख जाए थे संगात समझाए थे काम कामा खो दो जाए थे क्रोधात समोह समोवाद स्मृति विध्रम स्मृति भ्रम सात बुद्धिनाश हो बुद्धिनाशात प्रणस्तर शरीर बुद्धि में आ जाएंगे चिंतन करेंगे तो कहां तक पहुंचाएगा प्रणस्ती क्या अन्य का कारण है क्यों इसके लिए बहुत कुछ चाहिए शरीर है तो शरीर के लिए रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था पहनने की व्यवस्था फिर मान सम्मान आदि की बुखा हाँ वो सामने वाला देता है नहीं देता है दुखी दुख मिल रहा है कितने कहां तक पहुंचे अभी तक कहाँ तक पहुंचे आपके जीवन में कहां तक अनुभव हुआ है आगे और पहुंचना होगा क्योंकि यह शरीर बुद्धि के लिए है शरीर बुद्धि अनर्थ के कारण है इसलिए अद्वैत में ही बुद्धि को लगाए स्मरण करेगा अद्वैत अवगमाय स्मृति अद्वैत को दृढ़ करने के लिए ही निधिध्यासन चलाए यही काम है उसका हम ब्रह्माष्टमी हम ब्रह्माष्टम सचिदान आत्मा ये बुद्धि बनाए बाहर से बोलने का नहीं भीतर से वृत्ति होनी चाहिए होना चाहिए तत्स अद्वैतम अवगम उस अद्वैत को जब जान लेकर समझ लिया दृढ़ हो गया अब हिला नहीं सकता कोई द्वैत उसको हिला नहीं सकता इसी स्थिति में हो गया है अद्वैत भाव तत्स अद्वैतम अवगम में उस अद्वैत को जब समझ गया ठीक तरह से समझ गया समझ कर अहम परम ब्रह्म किस रूप से परम्ब्रम अहम अश्मी जो पर ब्रह्म है वो मही है इस रूप से यही दृढ़ कर्मिवा ऐसा जान करके आदि अति तम मेरा स्वरूप कैसा है भूख प्यास आदि से रहित सड़ उर्वी से अतिरिक्त है जन्म मरण मेरे में नहीं है भूख प्यास में मेरे में नहीं है सुख दुख में मेरे में नहीं, नहीं है ये सड़ भी कहते देन षड भाव विकार अलग है जायते अस्थि बर्दते विपरण अपीते षभाव विकार है शरीर का धर्म है कोई भी शरीर होगा चाहे वृक्ष आदि का शरीर हो चाहे हमारा शरीर हो जो पैदा होगा चाहे क्रिया लग गई उसमें एक क्रिया लग गई उसके बाद अस्थि क्रिया लग गई हाय करके बोलने लग जाते हैं फिर तो उसके बाद कुछ उस समय तक हर वस्तु बढ़ता है अपने सीमा तक एक सीमा होती है वहां तक बढ़ता है बढ़ाते क्रिया है। उसके बाद विपरीत होने लग जाता है विपरीत जैसे मनुष्य शरीर तीस बत्तीस साल तक तो ऊपर की तरफ जाता है कोई खुराक खा रहा है अब बढ़ना बंद हो गया विपरीत होना है विपरीत होते विपरीत होगा कुछ दिन उसके बाद अपक्षीय क्षीरण होने लग जाता है वही खुराक पहले आपको खून बनाता था ऊपर ले जाता था बढ़ाता था आज वही खुराक दे रहे हैं, बूढ़ा आदमी है करके और अच्छा खुराक देते होंगे घर में किंतु अब वो खून बनना बंद बन्न हो गया पानी बनने लग गया कोई रोक नहीं सकता चाहे किसी कैसे भी खुराक खाए कुछ भी हो प्रकृति स्वाम नियो क्षति प्रकृति तुम्हें उसे लगाएगी लगाएगी प्रकृति के साथ किसके चलेगी ये प्रकृति का है तो ये प्रकृति के है प्रकृति प्रकृति को अपने हमसे बोलेगी अपक्षीति झुरियां पड़ जाने लग जाती है वही खुराक पहले ऊपर पड़ा रहा था झुरियां पड़ने लग गई उसके बाद अब विनश्य ऐसे करते करते नष्ट हो जाता कोई भी वस्तु ऐसा ही यह सद्भाव होता है और भूख प्यास सुख दुख जन्म मृत्यु इसको ष उर्मी बोलते हैं तरंग है आना उर्मी तरंग होता है इस सड़ उर्मी के अभाव दिखा रहे हैं यहाँ ये बोल रहे हैं अपना स्वरूप कैसा है असनादि अतीतम असनायादि अतीतम उद्य असना धनाया बुभुक्ष पिपाशा गर्देशु ऐसा व्याकरण में सूत्र है बुभुक्षा अर्थ में असनाया शब्द बनता है भक्तों की इच्छा बुभुक् खाने की इच्छा अर्थ में वेदों में शब्द मिलता है असनाया और पीने की इच्छा हो तो उदन्य शब्द प्रयोग होता है असनाया उदन्य ऐसा होता है और जब आपके ये इच्छा होगी पिपासा और इच्छा हो गई पिछड़ों की इच्छा हो गई ना उस, उसमें क्या बनेगा धनाया शब्द बनता है असनाया पिप और उधन्य और किस अर्थ में होता है बुभुक्षा पिपासा गर्देश बुभुक्षा अर्थ में तो असनाय बनता है और पिपासा और में बनेगा उधन्य बनेगा पीने की इच्छा में और बाकी सामान्य इच्छा में बनेगा धन शब्द धनाया शब्द ऐसे व्याकरण में सूत्र है तो असनायादि अतीतम जो सड़ उर्मी से अपने को अतीत समझता भिन्न समझता है मेरे में भूख प्यास नहीं मेरे में जन्म मृत्यु नहीं भूख प्यास प्राण का, तो का, का धर्म है ये समझता है और जन्म मृत्यु स्थूल शरीर का धर्म है यही पैदा हुआ यही मरेगा ये समझता है सुख दुख मन का धर्म है यह सड़ूर में मेरे में नहीं है सुख दुख जो भी होता है मन को होता है मन मेरे से भिन्न है और जन्म मृत्यु शरीर का थूल शरीर का धर्म है मेरा नहीं है भूख प्यास प्राण का धर्म है मेरा नहीं, ये असनायादि अतीतम का ऐसे आत्मा को समझता है भूख प्यादि से अतीत रहित जो आत्मा है साक्षात अपरोक्षात अपरोक्षात्म आत्मान साक्षात अपरोक्ष होने वाला जो वस्तु है या साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा ऐसा है ना तो दूसरे के सहारे से अपरोक्ष होता है वो परमात्मा नहीं है किसी के सहारा लिए बिना अपरोक्ष होता हो आत्मा होता है देखो घट को जानना है आपको जानने के लिए सीधा आप घर पे पहुंचेंगे कोई सहारा लेना पड़ेगा आख नहीं है घर को जानेंगे कि नहीं इंद्रियों के माध्यम से जाना जाएगा अपरोक्ष तो बोलते हैं उसको परंपरा से है दूसरे के सहारे से अपरोक्ष होता है सारी वस्तु तो ऐसे ही किन्तु तो? अपने स्वयं को जानने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता है अंधा भी बोलेगा मैहू बहरा भी बोलेगा मैं हूं। अपने जानने के लिए कोई इंद्रिया आदि की किसी की आवश्यकता है दूसरी की आवश्यकता मिलता है साक्षात स्वरूप होता है बाकी सब परंपरा से अपरोक्ष हो जाते हैं साक्षात्म होते इसलिए वृद्धा ने कहा साक्षात अपरोमी साक्षा, दिख रही है आपको ऐसा वो वहां प्रथमान तो दू साक्षात अपरोक्ष अपरोक्षात जो पंचमी अपरोक्षम है उस अर्थ में तो जो साक्षात अपरोक्ष साक्षात अप्रोक्षात् साक्षात अप्रोक्ष होने से कैसा है अजम आत्मानम अजन्मा जो आत्मा साक्षात अपरोक्ष होता है और अजन्मा है ऐसे आत्मा को एनम आत्मान विदित्वासका आता है एनम विदित्वा इस आत्मा को इस प्रकार जानकर से आंतर सर्वलोक व्यवहारातीतो जड़वत लोक व्यवहार में पहले जैसा जैसा होता था व्यवहार संपूर्ण लोक व्यवहार से अतीत हो जाए रहित हो जाए व्यवहार से लोक व्यवहार तब तक चलता है जब तक शरीर भाव में लोग होगा लोक व्यवहार होगा शरीर भाव से ऊपर गया तो लोक व्यवहार नहीं ऐसा हो जाए सर्व सर्वलोक व्यवहार आती तो सर्व सर्वलोक व्यवहार जो लोग जो व्यवहार चलता है उस व्यवहार से अतीत रहित रहित जड़बद्ध लोग मां जड़ तो नहीं होता पत्थर नहीं होगा किन्तु पत्थर जैसा अचड़ दूसरे को कुछ लगे तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता को बुद्धि में जाए शरीर आती तो अपने से भिन्न रहे शरीर तो नाश नहीं होता है जीवन भूति काल में अविद्यालय स्वीकार किया हुआ अविद्या है अविद्या तो नष्ट हो गया ज्ञान से गंध रह जाता है नहीं तो अविद्या बिल्कुल समाप्त हो तो शरीर प्राप्त हो जाना चाहिए अविद्या का कार्य नहीं रहना चाहिए कार्मन चला गया तो कार्य नहीं रहना चाहिए शरीर अभी है तो अविद्या वहां है करके मानना पड़ेगा अविद्या तो नाश हो गया ज्ञान से अज्ञान किन्तु तो उसका गंध रह जाएगी लेश अविद्यालय बोलते हैं जीवन भूति अवस्था पूर्ण रूप से अविद्या के समापन तो समाप्ति कब विधेयक है।, उस है उसके पूर्ण रूप से प्राप्त अकेला होना कब होगा तो इतना देरी है उसका तशतावधे तब तक देरी है तब तक यावन वर्न विमोक्ष जब तक शरीर मुक्त नहीं होगा शरीर जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक देरी है शरीर नष्ट होने के बाद अजम कहा सर्व सर्वलोक व्यवहार आती तो जड़वल लोकमाचरित कहा सर्वलोक व्यवहार से अतीत स्वतः हो जाता हूं बनावटी नहीं स्वतः बनेगा होगा स्वतः बन जाता है बनावटी होगा तो फिर आप तो वो नकार पुरुष वाले हो जाएंगे बनावटी नहीं स्वतः हो जाता उसका ऐसे आचरण करे कहा माने कैसे व्यवहार करे लोगों के साथ कहते हैं अप्रख्या अप्रख्यापयम आत्मानीय अपने पूर्व के बारे में तक किसी को न बताए अरे मैं इतना बड़ा पंडित था कथा करता था पहले मैं ऐसा था मैं वैसा था कहते एक महात्मा पुरानी बातें करते उत्तरकाशी के काली को मैंने विक्षा जाना लाइन लगती थी एक महात्मा बाद में जाते थे पहले भिक्षा लेते थे रोज रोज करते रहे तो एक दिन एक महात्मा ने टोक दिया अरे भाई पीछे जाते हो और आगे घुस जाते हो ये ठीक नहीं तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं महंत रहा हूं तुम्हारे जैसे नहीं हो बोला कैसे बोले एक दिन गुरुजी को कहीं काम से जाना पड़ा मेरे को कार्य सौंपे गए एक दिन के लिए मैं महंत बना था <laughs> अभी भी महात्मा बनने के बाद मैं डॉक्टर हूं अमुक हूं ऐसे ऐसे अपने पूर्वक ख्यापन करते हैं क्यों सम्मान के लिए किसके लिए सम्मान चाहता है मान का भूखा है वो सम्मान का भूखा है ऐसे पूर्व परिचय देने की क्या जरूरत है अभी तुम भिखारी हो पूर्व स्थिति जो भी रही हो अभी जैसे सामान्य भिखारी वैसे तुम भी हो मान के खाना जीवन है जीवन काटना है पूर्व जीवन से क्या लेना तुम ये कहते हैं जड़बल लोकमाचरित्र का अर्थ यही है अप्रख्यापयम आत्मान अपने विषय में ख्यापन नहीं करना कथन नहीं करना मैं ऐसा था वैसा था वैसा था अहम एवं विधा मैं इस प्रकार करके नहीं बोलना किसी को मैं ऐसा था ऐसा था यही है जड़बल लोकमाचरित इस तरह से व्यवहार करें, एक ठीक है देखिए एवं इति निर्विकल्पवादी परामर्श जो ये भाष्य में एवं विदित्वा एवं इत्यादि है निर्विकल्प स्वरूप आदि को जो कहा था आत्मा विकल्प रहित है अद्वय है अभय है अनर्थ सर्व अनर्थ प्रसम स्वरूप है इत्यादि जानकर के आता है विदित्वा शास्त्र विदित्वा एवं विदित्वा में विद्युत विद्युत माना क्या शास्त्र से जानकर शास्त्र के माध्यम से जानना आत्मा ख फाड़ फाड़ कर देखने की आई वो शास्त्र के माध्यम से उसकी अनुभूति होनी है अद्वैत अवगति तार्यार्थम और अद्वैत ज्ञान की दृढ़ता के लिए जैसे अभी द्वैत ज्ञान दृढ़ता है मैं कोई हिला नहीं पा रहा मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं इसी प्रकार अद्वैत अवगति व्ञान अद्वैत ज्ञान की दृढ़ता के लिए स्मृति संतिक कर्तव्यता यदि ध्यासन करना पड़ेगा जब श्रवण मनन हो गया उसकी धारा चलानी होगी जो वस्तु तो मिला श्रवण और मनन के बाद जो हुआ मिला भाई क्या श्रवण मनन का क्या समझना है सुनो, जो है है। समझने के बाद तो उसमें बैठे रहो बाग जाओ उसमें होता है जो श्रवणमन विध्यासन बोलते हैं हिंदी भाषा में समझाएंगे तो सुनो समझो करो चाहिए तो निधि ध्यास क्यों करना अद्वैत ज्ञान तो हो गया शास्त्र से कहते हैं अद्वैत तो अवगति आद्यात्म उसके दृढ़ करना है जैसे विद्यार्थी होता है प्रथम कक्षा में अभी चल रहा है वो भी विद्यार्थी एम पढ़ने वाला विद्यार्थी किंतु दोनों के अनुभूति में बहुत अंतर है वैसे तो ज्ञान भी हल्का फुल्का ज्ञान ज्ञान वाला भी ज्ञानी होगा और दृढ़ हो गया वो भी ज्ञानी होगा ज्ञानी तो सभी को बोलेंगे किंतु हल्का फुल्का ज्ञान आगे जाके फिसल सकता है क्योंकि यहाँ प्रबल शत्रु बैठा हुआ देवा दोबारा आगे न दो बचे ऐसी स्थिति तथा यथा प्रकृष्टम शही क्षण मात्र मिष्ठी तथा माया विद्वान वापी पराम विवेक सुड़ा मैंने कहा है जैसे काई जमते हैं ना तालाव में उसका साहिवाल बोलते हैं अब वो पानी को देखना चाहते हैं पानी ढक देते हैं में पानी है नीचे, देखना चाहते हैं हाथ से हटाते हैं हटाएंगे जैसे हाथ निकाला वैसे फिर जो काम साहिबाल आपने खींचा था उसको बाहर किया था किंतु तो फिर क्षण मात्रा में एक क्षण भी बाहर नहीं रहेगा तुरंत ढक जाता है ठीक इसी प्रकार है वह आपने आत्महा विस्मरण कर दिया आवरणोति तथा तो माया जैसे सहिवाल तलाय के पानी को ढक देता है ठीक इस पर माया ढक देगी आप अहम मनुष्य बुद्धि में लाएगी और यही ढकना है माया मनुष्य अम स्त्री पुरुष या भाव आ जाएगी विद्वान वापी परामुखम पढ़ा लिखा हो विद्वान हो तभी बहिर्मुखी हो जाएगा फिर इसलिए निरंतर चिंतन उसी का होना चाहिए एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए यदि आसम यही कह रहे टीका अद्वैत अवगति धार्थम स्मृति संतति कर्तव्यतायाम अद्वैत ज्ञान के दृढ़ करने के लिए जो निध्यासन है संति को धारा वो कर्तव्य पर नियम विधि अभ्य अभ्य अनुजाना नियम विधि को स्वीकार करते हैं नियम विधि है क्या नियम विधि है माने वो भी करे शरीर चिंतन भी करे और वो भी करे दो न करे ते नहीं केवल वही करे ये न करे यही नियम विधि बताना चाहते हैं टिप्पणी पांच नंबर की तस्वीर सम्मति दर्शय दर्शे उसके सम्मति दिखाना चाहते हैं नियम विधि के सम्मति है इसमें दिखाना चाहते हैं नियम है उसके लिए केवल आत्मचिंतन ही कर कभी कभी आत्मचिंतन कभी कभी निश्चित चिंतन कर सकता किन्तु नहीं उधर जाएंगे तो फिर गिर गिर जाएंगे ये नियम विधि बता अद्वैते योजे मति का अदार विभ्य उद विभाजन करते हैं तच्च इत्या तच्च अद्वैतर अहमस्में परमपर विदिवयादीत साक्षा अवृक्षा अजम आत्मातीतोक आचरेत आत्म जानकोक्यवहार से अतीत तो होकर जड़ के सर्के शंका होती है जड़ कथम लोकाचरण जो जड़ जैसा बन गया जैसे पत्थर आदि कोई व्यवहार करेगा इधर उधर जाना आना खाना पीना करेगा लोक व्यवहार कैसे करेगा जड़ जड़ के समान होना हो तो अगर जड़ के समान बन गया ज्ञानी पत्थर के समान हो गया तो लोक व्यवहार कैसे करेगा एक शंका है जड़ जो जड़ के समान हो गया उसका जड़ के समान का कथम लोकाचरण लोकाचरण कैसे होगा अबुद्धिपूर्व कारण अबुद्धिपूर्वकारी है वो जड़ कैसा तो बुद्धि बुद्धिपूर्वक काम करने वाला था नहीं कोई फेंक दे तो फेंके फेंका जाएगा रखे तो रखा जाएगा तो उसके लोक व्यवहार कैसे हो पाएगा अबुद्धिपूर्वक विराम लोकाचरण कथ हम देते ये, ये शंका करके उत्तर देते हैं सर्वलोक व्यवहारातीतो बता है लोक व्यवहार से अतीत तो हो जाए जड़वर लोकमाचार पत्थर बने ये बात नहीं लोक व्यवहार से उपरांग हो जाए अपने आत्मचिंतन में बना ठीक है। लौकिक व्यवहारान अतित्य जितने भी लौकिक व्यवहार थे उसको अतिक्रमण करके लौकिक व्यवहार को त्याग कर त्याग कर, जडवत आचरण पर उस ज्ञानी का जड़ के समान आचरण किस प्रकार है इति अपेक्षाएं ऐसे जिज्ञासा पर चतुर्थ बाद तात्पर्य चतुर्थ बाद तो जड़वल लोक आचरित है उसका अनुवाद करके तात्पर्य बताते हैं जड़वत लोकमाचारित का अर्थ क्या है अप्रख्यापयन आत्मान अहम एवं विधा अभिप्राय अपने बारे में पूर्व बातों को किसी से कथन न करें मैं ऐसा था वैसा था क्यों करते हैं आप इससे इस समय भी आप सम्मान चाहते हैं सम्मान के भूखे हैं इसलिए आप चाहते हैं पूर्व बातें करना चाहते हैं आप अब वो उज, जीवन नहीं आपका दूसरा जीवन है सम्मान चाहेगा उसका अपमान होने की भी संभावना है दो व्यक्ति सम्मान करेंगे तो चार अपमान भी करेंगे फिर दुख में भी चले जाएंगे ये ध्यान देना सारे के सारे संसार सम्मान नहीं करेगा आपको अपमान करने वाले बैठे होंगे इसे लोग व्यवहार से अतीत होना माने। अपने बारे में ख्यापन न करें। मैं ऐसा था वैसा था दिखाए नहीं बोले नहीं एक कहा ठीक है एवं विदो अहम इति आत्मा न मैं इस प्रकार का हूं इस प्रकार से अपने को अपने को यहाँ आत्मा मैं शरीर साधक का शरीर है वो आत्मा शब्द शरीर है उसको लिया एवं विधो अहम मैं इस प्रकार का हूं क्या समझ रहे हो ऐसा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं डॉक्टर ही छोड़ के आया हूं मैं इंजीनियर था इंजीनियरिंग छोड़ के आया हूँ ऐसा ऐसा जज था किस लिए बोलता है सम्मान चाहता है अभी भी एक तो आत्मा आत्मज्ञान भी चाहता है और एक तो सम्मान भी चाहता है दोनों होना संभव नहीं <coughs> एवं विदो अहम आत्मान विद्या अभिजनादि अप्रख्यापयम भिद, मैं विद्वान हूं विद्या के बारे में देखो क्या क्या पढ़ा है शर्थ शास्त्र पूरा मेरा ज्ञान है तुम्हारे जैसा मैं नहीं हूं अभिजन अपने कुल का अरे मैं ब्राह्मण कुल का हूं अभिजन माने कुल होता है मैं ऐसे कुल तुम छोटे कुल मैं बड़े कुल का हूं इसका मतलब अपने को सम्मान सम्मानित बना चाहता है यही है सब एवं विदोहमित आन विद्या अभिजन आदि आदि बहुत सारे हैं अभिजन माने होता है पूर्व निवास मेरा ये था मैंने कुल मेरा परंपरा ये है ऐसे में था मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं इत्यादि बोलू अप्रख्यापन ये सारा ख्यापन न करता हो कथन न करता होगा जड़बद एव जैसे जड़ अपने कभी बोलता नहीं कि मैं ऐसा था वैसा था पत्थर कभी बोलेगा मैं ऐसा था वैसा था नहीं बोलता उसी प्रकार अपने बारे में कुछ नहीं बोले पूर्व बातों को भूल जाए जाव विद्वान आचर। लोक आचरण लोग आचरण तो करेगा जब तो जीवन मुख्य अवस्था में है भिक्षाटन आदि करना ही होगा गंगा स्नान आदि करना ही होगा सामान्य व्यवहार चलेगा ही जब तक शरीर है किंतु कि अपने पूर्व बातों को ख्यापन न करें इस तरह से लोग व्यवहार करें एक परापरदेव स्तुतिपूर्वक प्रणामादि कर्तव्यतः प्रतिबंधा कथम विदुषो जड़वत आचरण जड़बद लोकवाचरित पूर्वकारिका में जब कहा तब तो कहते हैं महाराज दो देवताओं को तो नमस्कार करना ही होगा उसको परदेवता परमात्मा अपर देवता गुरु परापरदेव परदेव और अपरदेव दो देव हैं उनके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना होगा उनके स्तुति करते हुए प्रणाम भी नमस्कार भी करना होगा उनको परदेव और अपरदेव अपरदेव गुरु है परदेव परमात्मा है तो करेगा और श्राद्धादि करादादि भी कर्तव्य होगा उसको और कुछ करे न करे परदेव को नमस्कार अपरदेव गुरु को नमस्कार गुरु सामने तो नमस्कार नहीं करेगा क्या करना ही होगा और श्राद्ध पितरों के श्राद्ध भी करना ही होगा वार्षिक श्राद्ध आदि करना ही होगा कर्तव्य है हो उसका कर्तव्य था यार प्रतिबंध अभी एक प्रतिबंधक बन रहे फिर जड़बद लोग का आदरण कर क्रिया कैसे करेगा तूति नमस्कार आदि क्रिया कैसे करेगा जड़वद क्रिया के बैठना हो उसने कैसे हो पाएगा यह प्रतिबंधा है जड़वत् आचरण करने के लिए प्रतिबंध है परदेवता तो को नमस्कार अपरदेवता को स्तृति नमस्कार और श्राद्धा पितरों का श्राद्ध अधिक्रिया है यह सब प्रतिबंधक बने हुए हैं? जड़वत हो नहीं पाता हो जड़ के समान होगा देखिए ये काम कैसे करेगा ये प्रतिबंध बन सके कदम विदुषो जड़वत आचरण फिर वो ज्ञानी कहा जड़ के समान आचरण कैसे हो सकेगा जड़वद लोक में आचरित आदेश दे दिए विदिंग से कहा जड़ के समान आचरण करे आदेश में आचार्य तो कैसे बोला यहां ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहते हैं अरे बाबा जब शरीर भाव को समापन करके आत्मा भाव में बैठा होगा वहां क्या गुरु अथवा परमात्मा अथवा पितर आदि है क्या वहां अद्वैत भाव में जब पहुंचा हुआ है वहां कोई भी नहीं है जब द्वैत भाव में होगा शरीर भाव में तब होते हैं सब वहा कोई नहीं है उस काल में तो निस्तृत उसका जब तो अपने से भिन्न कोई भी नहीं दिखता अकेला ही है कोई अपने से भिन्न स्तुत्य वस्तु हो तो स्तुति करेगा प्रणाम करने की योग्य वस्तु हो तो प्रणाम करेगा अपने से भिन्न कुछ समझता ही नहीं हो तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म इस बुद्धि में पहुंचा हुआ है तो उस स्थिति में कहा किस कौन नमस्कार लेने वाला व्यक्ति कहां है नमस्कार क्रिया कहां है स्तुत्य क्रिया स्तुत्य व्यक्ति कहां है स्तुति कहा है त्रिपुटी है नहीं यही कहने के लिए आठ कार्य क्या है निस्तुतिर्नमस्कारो निस्वदाकार चलाचल के तरयादृक्षिपो भव निस्तुतिर्मस्कार निस्वद चलाचलक्षिपो भवस्तुति तो था स्तुति अस्मा जैसे स्तुति निकल गई अब स्तुति नहीं जिसकी क्यों उसके दृष्टि में हो, हो, चाहिए करने वाला व्यक्ति स्तुत्य व्यक्ति हो और स्तुति क्रिया हो तब स्तुति सब बात करके अनर्थ कोई छाई नहीं सारे त्रिपुटी को बात करके अद्वैत हाथ में पड़ा हुआ है अद्वैतम समनोप्राप्य कब जड़वल लोग महाजरत कहा अद्वैत भाव को प्राप्त करके तो फिर वहां स्तुत्य वस्तु ही नहीं कहां से स्तुति क्योंकि खाली जड़वल लोग महाजरत अभी आपकी स्थिति के लिए नहीं बोला हमारी स्थिति नहीं बोलती अभी आपको स्तुति भी करना है नमस्कार भी करना है श्राद्धा क्रिया भी करनी है जिसकी जैसा हो करना है क्यों आप अद्वैतम समनोप्राप्य है क्या आपने प्रकार से अद्वैत भाव को प्राप्त करने करने के पश्चात बल लोग हैं यह है। जड़ के समान आचरण तब की बात है तब उस काल में जब अद्वैत भाव को समय प्रकार से प्राप्त कर चुका है उसके दृष्टि में त्रिपुटी है ही नहीं मैं एक हूं स्थिति करने वाला हूं ये मेरा स्तुत्य है स्तुति के योग्य व्यक्ति है और ये स्तुति क्रिया है तब तो स्तुति हो है अद्वैत भाव में हो इसलिए जड़बल लोग माचर स्तुति रहित हो उस काल स्तुत्य नहीं है उस काल में इसी प्रकार नमस्कार करना है किसी को तो नमस्कारीय व्यक्ति होना चाहिए नमस्कार करता होना चाहिए तब नमस्कार होगा नमस्कार करने वाला हो नमस्कार लेने वाला जो नमस्कारीय व्यक्ति हो तभी तो नमस्कार होना है वह अद्वैतम समो प्राप्त उसके बाद है जड़वल लोक माचरे की का संगत इत्या ध्यान अद्वैत भाव को सम्यक प्रकार से प्राप्त करने के बाद यह स्थिति है तो उसका काल में नमस्कार व्यक्ति है? अद्वैत भाव में नमस्कार व्यक्ति कहा नमस्कार स्तुति रहित नमस्कार रहित निस्वदाकार उस काल में पितरी नहीं है तो सदाकार पिंडादि कैसे करेगा पितृव बोलने के लिए पितृ चाहिए ना पितृ अद्वैत भाव में है वो तो अद्वैत भाव में पितृ दिखाई दे तो फिर अद्वैत भाव में गया ही नहीं वो अद्वैत भाव में पहुंचा है तो पितृ नहीं है फिर स्वधाकार भी नहीं उस अवस्था में ये तो जब तक जीवन है जब जब शरीरादि बुद्धि है वर्णाश्रम धर्म अपने में आरोप करके बैठा है तब तक सब तो, तो निश्चित तो निर्नमस्कार हो निच चला चलने के तश्चा ये तेरी याद रिश्वत चला चलने के तो और अचल निकले दो घर वाला होता है यदि यदि मान दो तो साधक जीवन मुक्ति अवस्था में बड़ा बैठा हुआ है दो घर वाला होगा अज्ञानी एक घर वाले होते हैं और ज्ञानी का दो घर होता है चल घर एक चलने वाला घर होता है और एक न चलने वाला घर अचल घर दो घर आजकल बहुत सारे ज्ञानी मिलते हैं चल घर गाड़ी है अचल घर मकान है ही चला चला चल चल नहीं गए कहा चलम शरीरम चलने वाला घर शरीर मैंने अपने आत्माकार वृत्ति में बैठा हुआ है अचल घर में है उसका आदमी आत्मा में है वो अचल घर है उसका जब आगे के जो भोग के लिए प्रारब्ध कुछ बचा हुआ है तो वहां पर उसको विक्षेप हो जाएगा संस्कार प्रारब्ध आगे का जो भोग्य कर्म का संस्कार है वो विक्षेप करेगा वहाँ होने पर शरीर भाव में उतर आएगा तो फिर शरीर उचित व्यवहार करेगा भोजन आदि करेगा उस काल में वो चल घर में हो जाता है वो चल घर वाला हो गया शरीर में उतरना शरीर भाग में आना चल घर है और आत्माभाव में बैठना अचल घर है तो अधिकतर तो अचल घर में रहता है हम ब्रह्मास्ट में है। और कभी कभी शरीर भाव में आएगा शरीर उचित भोजन आदि करेगा हम मनुष्य भाव आएगा क्यों अभी भोग समाप्त तो नहीं हुआ है त्रो भोग श्रेष्ठ बाकी है तो उसके जो संस्कार है आगे भोग कराने पूर्व पूर्वकर्म का जो संस्कार पड़ा हुआ है वो विक्षेप करता है करके कहा से विचलित करने का साधन से आत्मभाव से विचलित कर देगा जैसे सुसुप्ति में आप जाते हैं कौन उठाता है आपको इतने आनंद में पड़े हुए हैं आप उठना भी नहीं चाहते है वहां जाने के लिए तो आपको बोली लालायित पना थी किंतु वहां से आना तो नहीं चाहते नहीं तो आनंद में डूबा हुआ होता है किंतु कौन जगह का है क्या जगह तो आगामी जो भोग है सुबह सुबह भोग भोगना होगा आपके प्रारंभ कर्म विजय लिखा होगा आगामी जो भोग सुप्त से उठने के बाद जो भोग भोगना है उसका संस्कार है वो संस्कार वहां विकसित कर देता करा देता आगामी भोग का संस्कार आपको वहां विक्षेप पैदा कर देगा जब जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी ज्ञान है किंतु अभी जीवन मुक्ति अवस्था की बात है कई बेल्य मुक्ति विदेह मुक्ति तो है ही नहीं है अभी जीवन मुक्ति में है तो कभी अचल घर में ज्यादातर वह आत्मसाधना में है आत्मबुद्धि हम ब्रह्मात्म भाव में पड़ा हुआ है वह अचल घर है क्योंकि विभु आत्मभाव में है वह संभव नहीं है अचल घर है और प्रारभ कर्म बाकी है कुछ भोग बाकी है तो आगामी जो सुख दुख जो भी मिलना होगा आपको सुभासुभ जो भोग मिलना होगा दोनों में से कोई एक मिलेगा आगे जो कुछ मिलना होगा वहां से घुटने के बाद तो उसके जो संस्कार है पूर्व कर्म के जो संस्कार हैं वहां वो संस्कार आप विकसित करते हैं तो फिर आप चल घर में आ जाएंगे मानते शरीर भाव में उतर जाते हैं शरीर भाव में आकर के शरीर उचित क्रिया करने लग जाते हैं इसलिए ज्ञानी का दो घर है आत्माघर और शरीर चला चल निकेत अच्छा के घर होता है चल निकेत और अचल निकेत दो निकेतन वाला ज्ञानी दो घर वाला होता है अज्ञानी का घर एक ही होता है तो कैसा घर उसका है? चल घर होता है शरीर को ही स्वरूप मान के चलता है माने शरीर में बैठा हुआ है कभी आत्मा में नहीं बैठता कौन अज्ञानी अज्ञानी एक घर वाला हमेशा उसको उसका घर शरीर है ज्ञानी कभी कभी पहुंच जाता है आत्मा में जो भी हो और पूर्ण ज्ञानी जो होगा आत्मा में ही ज्यादा है शरीर घर में कम रहता है जो साधक अवस्था में होगा कभी कभी पहुंचेगा अचल घर में ज्यादातर चल घर में रहेगा किंतु जो पूर्ण अज्ञानी होगा वो एक ही घर में है वो शरीर को ही समझता है जो कुछ समझता है उससे अतिरिक्त तो को समझता ही नहीं जानता ही नहीं वो चल घर ही होता है उसका अज्ञानी का एक घर ज्ञानी का दो घर चला चल निकेत अश्च चल और अचल दो निकेत वाला हो जाता है चलन चा चला चले चला चले निकेतम जैसा आत्मा भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति का दो घर है चल घर और अचल घर दो घर वाला होता है ऐसा यदि मान प्रयत्नशील व्यक्ति है यदि प्रयत्न धातु है ऐसा है साधक है मान जीवन मुक्ति अवस्था के अनुभव में बैठा हुआ है याद्री छिको भवे प्रारंभवश जो मिले उसी में संतुष्ट रखने होने, करने वाला वजह विषय के लिए प्रयत्न न करे यादृक होना शास्त्र सम्मत बातों में यादृषिक हो जाए शास्त्र से जो मान अनुमति न दे वो काम नहीं करे यादृष होना जो मिले खा जाए जा जाए रह जाए ऐसा नहीं इसलिए टिप्पणी कार्य लिखते कार हैं यादृक्षिक लिखते हैं शास्त्र अनुमत प्रयत्न व्यती है एक ऐसा प्रयत्न है शास्त्र के जो अनुमति नहीं है उस प्रयत्न से अतिरिक्त प्रयत्न को यादृशिक शास्त्र ने जहां निषेध कर दिया वो चेतना है कि ज्ञानी बन गया तो जो मिले वो खा जाए जहा रहे वो वो नहीं शास्त्र अनुमत प्रयत्न जो शास्त्र के अनुमत से रहित जो प्रयत्न है उसे अतिरिक्त प्रयत्न यही दृषा है तया संतुष्ट हो यादृगा उस प्रयत्न से संतुष्ट होना माने जब मिले जैसा मिले माने शास्त्र संबद्ध वस्तु जो मिल जाए उसका उपयोग करे उसमें संतुष्ट रहे प्रयत्न न करे माने उसको प्रारब्ध दिन छोड़ दे भोग्य साधन के लिए प्रारब्ध के अधीन छोड़ दे और जितने भी पुरुषार्थ करना है अपने लिए आत्मा गए देखो दुख को आप चाहते कि नहीं चाहते नहीं चाहते आता है क्यों आया प्रारब्ध कर्म है अच्छा। जैसे सुख न चाहने पर भी आ रहा है मिल रहा है तो सुख के लिए भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं क्यों अगर होगा जैसे दुख आता है न चाहने पर भी सुख भी आएगा क्यों प्रयत्न करना उसके दुख को कोई भी नहीं चाहता अपने लिए दुख कोई भी नहीं चाहे शत्रु को दुख से आता ये इसका हो जाए ठीक है मेरा ना हो फिर भी दुख आता है क्यों पूर्व कोई गलती का गलत किया हुआ है कहीं गलती करके आए हैं कभी इस जन्म या पूर्व जन्म कभी न कभी गलती करके आए है तो न चाहने पर भी जैसे दुख आया हमारे सामने उसी प्रकार यदि हमारे अच्छा कर्म होगा पूर्व का तो सुख भी आएगा तो उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं और हमारे प्रयत्न करना है हमारा मनुष्य जीवन है अपने अपने स्वरूप की जानकारी के लिए प्रयत्न करना किंतु हमारी बुद्धि मृति को रखी है भगवान चाहे तो भजन हो जाएगा तो प्रारंभ पर डाल देगा अगर लिखा होगा मुकदर में तो भजन हो जाएगा बस ऐसा बोलेगा उसको प्रारब्ध में डाल रहा है जो करना चाहिए था और इसके लिए मर रहा है कर रहा है करने पर भी रो रहा है फिर मिल भी नहीं रहा सुख के लिए चाहता है दुख मिल रहा है क्यों जैसा रखा वैसे मिल रहा है उसको प्रयत्न सुख के लिए है किंतु प्राप्त है दुख रो रहा है उसी के लिए प्रयत्न चल रहा है जिसको प्रार्भ खाते में डालना था वहां पुरुषार्थ चला रहा है और जिस यहां पुरुषार्थ करना था वो प्रार्थ छोड़ रहा है यह ज्ञान की महिमा है तो निस्तित नमस्कार हो निस्राकार उस स्थिति में क्योंकि अद्वैतम समनोप्राप्य जड़वल लोकमान उसके बाद की स्थिति यही है ध्यान देना यह नहीं कि अभी हम गैरिक वस्त्र धारण कर लिए तो निश्चित नमस्कार हो लिखाई मांडू के कारिका में हमारे लिए लागू नहीं अभी ध्यान देना पहले वाले कारिगा को जोड़ के लेना अद्वैतम समनोप्राप्य जड़बल लोक मात्र उसके बाद भाव को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर चुका है तब की बात है उस स्तुति हो जाता त्रिपुटी का अभाव है वहां उस काल की बात है कहा समय हो गया है नहीं रखते ओम भद्रे भी श्री राम सेवा वक्रम पशे महाजचक्रिक स्थिस्तनौक ओ स